श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद निनबे ग्यारह अक्टूबर अट्ठारह सौ चौरासी सिति ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण समाधि में ब्राह्म भक्त के ब्राह्म समाज में सम्मिलित हुए आज काली पूजा का दूसरा दिन है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा उन्नीस अक्टूबर अठारह सौ चौरासी अब शरद का महोत्सव हो रहा है श्री त्रिवेणी माधवपाल की मनोहर उद्यान वार्चिका में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ प्रातःकाल की उपासना आदि हो गई है श्री रामकृष्ण दिन के चार बजे आए उनकी गाड़ी बगीचे के भीतर खड़ी हुई साथ ही दल के दल भक्तगण चारों ओर से उन्हें घेरने लगे उधर कमरे के अंदर समाज की वेदी बनाई गई सामने दालान है उसी दालान में श्री रामकृष्ण बैठे चारों ओर से भक्तों ने उन्हें घेर लिया विजय त्रैलोक के तथा और भी बहुत से ब्राह्म भक्त उपस्थित हैं उनमें समाजी एक सब जज भी है महोत्सव के कारण समाज गृह की शोभा अपूर्व हो रही है अनेक रंगों की ध्वजा पताकाए उड़ रही हैं कहीं कहीं ऊँची इमारतों या झरोखों पर फूल पत्तियों की झालरें लगी हुई है सामने के स्वच्छ सलिल सरोवर में शरद के नील नवमंडल का प्रतिबिंब सुभावना रूप धारण कर रहा है बगीचे की लाल लाल सड़कों की दोनों ओर भातिभा के फूलों से लदे हुए पेड़ वही वही मिलेगी वही ध्वनि जो एक समय आर्य महर्षियों के श्रीमुख से निकली थी वही ध्वनि जो नर रूपधारी परम संन्यासी ब्रह्मगत प्राण जीवों के दुख से कातर भक्तवत्सल भक्तावतार भगवत प्रेम विह्वल ईसा के श्रीमुख से उनके द्वादश निरक्षर शिष्यों उन जीवियों ने सुनी थी वही ध्वनि जो पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सारथी वेशधारी मानवाकार सच्चिदानंद गुरु भगवान श्रीकृष्ण के श्री श्रीमुख से भगवत गीता के रूप में एक समय निकली थी एवं मेघ गंभीर ध्वनि में विनयनम्रव्याल गुड़ाकेश कौंते ने श्रवणों के द्वारा इस कथा का पान किया था कविम पुराणम अनुशासितारम कवि पुराणुशासी मनुस्मरे सर्व धाताचित आदिवर्णन तमश पर प्रयाण काले मनसा भक्त्या युक्तो योग बल भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश सरम पुरुष मुपैत दिव्यं यदक्षर वेद विदोवती विसंति यद्यत योगी तगा यदिक्षनो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण कर समाज की सुरचित वेदी की ओर दृष्टिपात करते ही सिर झुकाकर प्रणाम किया वेदी पर से ईश्वरीय चर्चा होती है इसलिए श्री रामकृष्ण उसे साक्षात पुण्य क्षेत्र देख रहे हैं जहां अच्युत का प्रसंग होता है वहां सर्व तीर्थों का समागम हुआ ऐसा समाध्याते हैं अदालत की इमारत को देखते ही मुकदमे की याद आती है जज पर ध्यान जाता है उसी तरह इस ईश्वरीय चर्चा के स्थान को देखकर कर श्री रामकृष्ण को ईश्वर का उद्दीपन हो गया है श्री त्रैलोक गा रहे हैं श्री रामकृष्ण ने कहा क्यों जी तुम्हारा वह गाना बड़ा सुंदर है माँ मुझे पागल कर दे वही गाना जरा गाओ त्रैलोक के गा रहे हैं भावार्थ माँ मुझे पागल कर दे अब ज्ञान और विचार की कोई जरूरत नहीं है तेरे प्रेम की सुरा के पीते ही ऐसा कर दे कि मैं बिल्कुल मतवाला हो जाऊँ भक्त के चित्त को हरण करने वाली माँ मुझे प्रेम के सागर में डुबा दे तेरे इस पागलों की जमघट में कोई तो हंसता है कोई रोता है और कोई आनंद से नाचता है प्रेम के आवेश में कितने ही ईसा मूसा और चैतन्य अचेतन पड़े हुए हैं इन्हीं में मिलकर माँ मैं कब धन्य होऊंगा? स्वर्ग में भी पा, पागलों का जमघट है जैसे वहाँ गुरु है वैसे ही चेले भी और इस प्रेम की क्रीड़ा को समझ ही कौन सकता है तू भी तो प्रेम से पागल हो रही है पागल ही नहीं पागलों से बढ़कर माँ कंगाल प्रेमदास को भी प्रेम का धनी कर दे गाना सुनते ही श्री कृष्ण का भाव परिवर्तित हो गया बिल्कुल लीन हो गए, गए ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सब मानो हैं, चित्रस्थ मूर्ति की तरह देह दृष्टिगोचर हो रही है एक दिन भगवान श्री कृष्ण की यह अवस्था देखकर युधिष्ठिर आदि पांडव रोए थे आर्य कुलगौरव भिष्मदेव सरसैया पर पड़े हुए अपना अंतिम समय जान ईश्वर के ध्यान में मग्न थे उस समय कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त ही हुई थी वे रोने के ही दिन थे श्री कृष्ण की उस समाधि अवस्था को न समझकर पांडव रोए थे सोचा था उन्होंने देह छोड़ दी